ही ये लोग बैंक के इस सीरियल मर्डर केस के बेहद तय तक पहुंच गए थे लेकिन फिर भी असली कतल तक पहुंचना उस एक्सीडेंट में कुल 17 लोग बचाए गए थे 17 में से छह का तो मर्डर हो चुका है जिनकी डेड बॉडीज बैंक के लॉकर रूम से बरामद हुई है बाकी के बचे ग्यारह अब इन्ही सत्रह लोगों में से केस के नेक्स्ट विक्टिम भी हैं और मर्डर भी इन्हीं में से कोई है ऐसे में कातिल तक पहुंचने के लिए इन 11 लोगों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है घटना 20 साल पुरानी थी ऐसे में इन लोगों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने में भी काफी दिक्कत हो रही थी अब तक सुबह के दस हो चुके थे श्रेयस शिंदे अब तक ट्रैफिक पुलिस से डिपार्टमेंट से बात करके वापस आ चुका था उसने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के पास ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां से बस इतना पता चला है कि इस एक्सीडेंट में सिर्फ एक ही बस थी बाकी की छोटी गाड़ियां थी बस के मालिक का कांटेक्ट डिटेल उन लोगों ने दिया था लेकिन जैसा कि पहले ही सुनिधि ने बता दिया था कि बस के मालिक के पास पैसेंजर्स की कोई डिटेल नहीं थी तो वहां से कुछ पता नहीं चला श्रेयस ने बताया कि उसकी मुलाकात ट्रैफिक पुलिस के उस कांस्टेबल से भी हुई थी जिसने टनल में हुए एक्सीडेंट में रेस्क्यू किया था उसे भी ज्यादा कुछ याद नहीं था उसे बस के ड्राइवर शंकर का नाम याद था शंकर को उसी कांस्टेबल ने बस में से बाहर निकाला था बता रहा था कि बस के ऊपर काफी भारी पत्थर गिरा हुआ था और उसके अगल बगल में भी पत्थर गिरे पड़े थे इसी वजह से बस वहां से हिल नहीं पा रही थी और ड्राइवर समेत सभी पैसेंजर पंद्रह दिनों तक बस के भीतर ही फंसे रहे थे कातिल तक पहुंचने के लिए उससे के के उस जानने की कोशिश करे कि आखिर उस एक्सीडेंट के दौरान बस के भीतर क्या क्या हुआ था श्रेयस ने हा में से हिलाया और फिर जाकर अपने काम में लग गया उधर अब तक फील्ड से काम करके कुछ और डिटेक्टिव भी वापस आ चुके थे ये सब लोग अभी तक मारे गए लोगों के फैमिली में रहे थे सबके सब, सब बस में ही सवार थे और ये सब टनल के भीतर काफी दिन तक फंसे हुए थे दूसरे शब्दों में अब कातिल तक पहुंचने का और इस केस को सोल्व करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था और ये था कि जितने भी लोग बदलापुर हाईवे पर हुए एक्सीडेंट में रेस्क्यू करके बचाए गए थे उन्हें खोज कर निकालना किसने सोचा रहा होगा कि आज से 20 साल पहले हुआ एक एक्सीडेंट आगे चलकर सीरियल मर्डर केस का कारण बनेगा 17 लोग जिसमें से छह की मौत हो चुकी है बाकी के बचे 11 में से एक कातिल है और बाकी के दस अगले विक्टिम बन सकते है विक्रांत नैना की तरफ देखते हुए उससे कुछ कहने जा रहा था तभी उसका फोन बच पड़ा विक्रांत ने फोन के स्क्रीन पर नजर डाला तो उसके होश ही उड़ गए उसकी मां का फोन था विक्रांत को याद आया कि उसने आज दोपहर का खाना मां के साथ खाने का वादा किया था तो माँ उसी के लिए फोन कर रही होगी लेकिन इस वक्त वो बहुत व्यस्त था तो किसी भी हालत में उसके लिए घर जाकर लंच करना संभव नहीं था विक्रांत ने सोचा कि मां को बोल देता हूं कि मैं लंच के लिए घर पर नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत सीरियस केस में फंसा हुआ हूं। यही सोचकर विक्रांत ने माँ का फोन उठा लिया विक्रांत फोन उठाकर बोल नहीं जा रहा था कि माँ बोल पड़ी बेटा ये तुम्हारा कुत्ता मुझे बहुत परेशान कर रहा है मुझे काम भी नहीं करने दे रहा है मैं इसे तेरे पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर खड़ी हूं ऑफिस के बाहर विक्रांत ने चौंकते हुए कहा हाँ लेकिन ये गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा है ओह एक मिनट रुको मैं गार्ड को बोल देता हूँ आने देगा वो विक्रांत ने कहा लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसने माँ को नैना की फोटो भेजी हुई है और अगर माँ ने यहाँ नैना को देख लिया तब तो अनर्थ हो जाएगा माँ यही शादी के फेरे लगवा देगी हे hey भगवान तू तू वहीं रुक मैं आ रहा हूँ ऊपर मत आना विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा और फिर वो फोन रखकर रॉकेट की स्पीड से गेट की तरफ भागने लगा इधर जब गार्ड को पता चला कि ये की ये विक्रांत की माँ है तो उसने तुरंत ही उन्हें विक्रांत के ऑफिस का एड्रेस बताते हुए अंदर भेज दिया कुत्ते को लेकर आराम से ऑफिस की तरफ चलने लगी थी वो तो विक्रांत की किस्मत अच्छी थी कि उसने बीच रास्ते में ही माँ से मुलाकात कर ली अभी मां आधी सीढ़ी ही चढ़ी थी कि विक्रांत ने उन्हें रोक लिया और फिर उसने तुरंत ही अपने प्यारे शेरलॉक होम्स की कमान अपने हाथ में ले ली तूने कुत्ते को क्यों पाल रखा है बहुत तंग करता है मुझे खाना भी नहीं बनाने दे रहा था इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूं तू अब भी संभाल ले इसे माँ कुत्ते की तरफ घृणा से भरी नजरों से देखते हुए कहा वहीं वो कुत्ता विक्रांत की टांगों के पीछे छुपते हुए झुकी हुई नजरों से अपने कर्मों की माफी मांग रहा था विक्रांत ने माँ से ये भी बता दिया कि वो आज लंच के लिए घर नहीं आ सकता क्योंकि उसे ऑफिस में काफी अर्जेंट काम है पहले तो माँ मानने को तैयार नहीं थी लेकिन फिर विक्रांत ने उन्हें किसी तरह से मना के घर वापस भेज दिया फिर विक्रांत अपने कुत्ते को लेकर ऊपर ऑफिस में आ गया विक्रांत के इस कुत्ते को देखकर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे हालांकि कुछ को तो उन्हें उसने अंकिता शर्मा के कतिल योगेंद्र चोपड़ा को अरेस्ट किया था और फिर वही से किडनेपिंग वाले केस ऐसी भी पर्दा उठा था विक्रांत का यह कुत्ता बड़ा होशियार था विक्रांत पुलिस की डॉग स्क्वाइड टीम से बात करके इस कुत्ते को पुलिस की ट्रेनिंग दिलवाने की सोच रहा था लेकिन यहाँ ऑफिस में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत कुत्ता लेकर क्यों आया हुआ है हालांकि बाद में विक्रांत ने सभी को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दिया तब जाकर लोगों को माजरा खैर विक्रांत का शेरलॉक होम्स था बड़ा समझदार वो सिर्फ विक्रांत के आगे पीछे दुम हिलाता हुआ घूम रहा था अब तक टीवी चैनल और न्यूज वालों से मिलकर सुनिधि और राघव वापस आ चुके थे पुलिस और हॉस्पिटल से ज्यादा रिकॉर्ड तो न्यूज चैनल वालों के पास था उनके पास रेस्क्यू किए गए गए सभी सत्रह लोगों का नाम इस लिस्ट में मौजूद था राघव ने बताया की रिपोर्ट पर यह लिस्ट उस वक्त हॉस्पिटल से ही लिया गया था हालांकि इन लोगों ने इस वक्त इस लिस्ट को पब्लिश नहीं किया था फिर भी उनके पास है आज तक सुरक्षित थी विक्रांत और नैना बड़े ध्यान से इस लिस्ट के एक एक नाम को देख रहे थे इस लिस्ट में मौजूद सत्रह नामों में से एक नाम का भी है तो सभी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है अब यह केस साफ होता जा रहा था पुलिस बहुत तेजी से कतिल के करीब पहुंच रही थी डी एनगर के डिटेक्टिव को पूरी उम्मीद थी कि बहुत जल्द ही वो कतिल को चलाखों के पीछे पहुंचा देंगे उधर राघव ने फोरेंसिक टीम से पोर्ट्रेट आर्टिस्ट को बुलवा लिया था फिर सुनिधि के साथ मिलकर उसने रेस्क्यू के वीडियो फुटेज को देखते हुए सभी सर्वाइवर्स और संदिग्धों का स्केच बनवाना शुरू कर दिया था ताकि जल्द से जल्द इन सभी सत्रह लोगों का रिकॉर्ड क्लियर हो सके पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम काम में लगी हुई थी किसी को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी पूरे ऑफिस में लगातार फोन की घंटिया सुनाई पड़ रही थी हर कोई किसी न किसी के साथ फोन कॉल पर लगा हुआ था और केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने की भरसक कोशिश कर रहा था ऑफिस में लगातार चल रहे कीबोर्ड की टाइपिंग की आवाज भी गूंज रही थी कुछ लोग फोन पर लगे थे तो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें बैठे थे वहीं कुछ लोग व्हाइट बोर्ड पर दर्ज किए गए इंफॉर्मेशन को अपनी नजरों से परखने में लगे हुए थे अब तक दोपहर हो चुकी थी और ऑफिस में लंच का वक्त हो गया था लंच से पहले सभी इन्वेस्टिगेटर्स व्हाइट बोर्ड के पास इकट्ठे हुए और केस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को क्लियर करने लगे अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुंबई और बदलापुर हाईवे के सुरंग में हुए एक्सीडेंट में से सत्रह लोगों को बचाकर निकाला गया था ये सत्रह लोग कुल पंद्रह दिनों तक टनल के भीतर ही फंसे रहे थे इन्हीं पंद्रह दिनों के बीच में ही कुछ ऐसा हुआ रहा होगा जिसकी वजह से इन्हीं सरवाइवर्स में से कोई कातिल बन गया अब बचे हुए सत्रह में से छह का तो मर्डर कर दिया गया है और उनमें से पांच लोग पहले ही मर चुके हैं पूरी संभावना है कि उन पांच लोगों की मौत नेचुरल हुई है अब बचे कुल लोग इन छ में से ही कोई एक है जो सबको मार मार कर लॉकर रूम में रख रहा है मुझे लगता है कि अब हमें इन सबको पुलिस स्टेशन उठा लाना चाहिए राघव ने कहा अब एक्शन टाइम शुरू हाँ, बिल्कुल सही इन छह के शवों को पीटना शुरू करेंगे वो तो खुद ही सच उगल देंगे इन छह के छह को पीटना शुरू करेंगे तो खुद ही सच उगल देंगे नहीं खोती है वैसे भी अब इस केस में वो कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी उसने व्हाइट बोर्ड पर लगी लिस्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा हमारे पास छह नहीं बल्कि सिर्फ चार संदिग्ध है ये देखो इसकी उम्र बयासी साल है जाहिर है ये नहीं हो सकता और दूसरा ये इनकी टांगें खराब हैं चल फिर भी नहीं पाता तो फिर इसको उठाना भी बेवकूफी है तो हमारे पास टोटल चार सस्पेक्ट हैं नैना का कहना सही था अब सभी की नजर बाकी के बच्चे चार सस्पेक्ट पर पड़ी इन चारों में से एक तेतीस साल का जवान है एक अधेड़ उम्र का आदमी है और एक तकरीबन चालीस साल का आदमी है और एक सस्पेक्ट थोड़ा बूढ़ा है उसकी उम्र साठ साल के करीब है अब इन चारों में से कतिल कौन है ये बड़ा सवाल है